कैसे हो ठीक हो ना भाई बच्चों को क्या अच्छा लगता है खेलना कहानियां सुनना और हां पढ़ना भी हम्म पढ़ना अच्छा लगता है यह बात कुछ बच्चे नहीं मानते जैसे सोनू और मुनिया तुम खुद सुनो सोनू और मुनिया के पिताजी जब बच्चों को 2 का पहाड़ा सिखा रहे थे तब तब क्या हुआ लो सुनो हां तो सोनू और मुनिया ये बताओ 2 और 2 कितने होते हैं 4 हां 2 और 2 4 होते हैं पर ये तुम्हें पता कैसे लगा कि 2 और 2 4 होते हैं अरे चुप क्यों हो पिताजी हमें पढ़ाई नहीं करनी कोई कहानी सुनाइए ना हां पिताजी सुनाइए ना कहानी अच्छा भाई कहानी भी सुना देंगे पहले यह तो बताओ 2 और 2 4 होते कैसे हैं यह तो हमें नहीं पता कि 2 और 2 4 होते कैसे हैं अच्छा बनिया तुम यह बताओ और तुमने गाय देखी है ना तो बताओ गाय की आगे की कितनी टांगे होती हैं 2 अब यह बताओ कि गाय की पिछली टांगे कितनी होती हैं वो भी दो बिल्कुल अब यह बताओ कि गाय की कुल मिलाकर आगे की और पीछे की कुल मिलाकर कितनी टांगे हुई चार बिल्कुल ठीक चार यानी दो और दो चार हम्म यानी जब दो और दो जमा करते हैं तो हो जाते हैं चार चार आपिताजी दो में दो जमा करो तो 4 4 में 2 जमा करो तो 6 बिल्कुल इसी तरह 6 में 2 जमा करो तो हो जाता है 8 समझ गए इसका मतलब तो यह हुआ कि जब किसी संख्या में 2 जोड़ेंगे तो एक अंक को छोड़कर आगे का अंक आ जाता है हां जैसे 2 में 2 जोड़ा तो 3 का अंक छोड़ा और हो गया 4 बिल्कुल इसे दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं अह यानी यदि एक ही संख्या को बार-बार जोड़ा जाए तो उसे गुणा करना भी कहा जाता है आ, मुझे समझ नहीं आया पिताजी <laughs> अच्छा तो लो भाई फिर से बताता हूं गुणा करना क्या होता है यह तो तुम जानते ही हो हम्म hmm. तुम चुप क्यों हो अच्छा बताओ 2 में जब 2 को जोड़ा तो क्या हुआ 4 हां बिल्कुल ठीक 2 जमा 2 हुए 4 शाबाश 2 जमा 2 4 और 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4 हां ये हुई ना बात इसी तरह अब ये बताओ कि 2 को 3 बार जमा करें तो कितना होगा 6 ही ना और 2 को 3 से गुणा करें यानी 2 3 6 ठीक और 2 4 8 हां उत्तर तो ठीक है पर यह बताओ कि 2 4 8 हुआ कैसे अरे यह तो बड़ा आसान है 2 1 2 2 2 4 2 3 6 और 6 में 2 जमा किए तो हुए 8 अरे वाह भाई वाह तुमने तो तु एकदम सही जवाब दिया अब तुम समझ गए भाई इसी तरह 2 का पूरा का पूरा पहाड़ा बनाया जा सकता है क्यों है ना बोलो हां पिताजी मैं पहाड़ा बनाऊं हां हां बना लेना लेकिन पहले मुझे बोलने दो आ, दो को एक बार जोड़ा तो हुआ दो यानी 2 1 2 अब इससे आगे का पहाड़ा तुम दोनों बनाओ दो को दो बार जोड़ा तो हुए 4 यानी 2 2 4 दो को तीन बार जोड़ा तो हुए 6 यानी 2 3 हाँ, छे, दो चौके आठ, शाबाज, दो पंजे दस, आ, आ, दो चौके बारा, दो सत्य चौधा, और दो अठे सोला, दो निये अठारा, दो और... निम्मे, दो निम्मे अठारा और, और दो दाहिया, बीस <laughs> भाई पहाड़ा तो ठीक बनाया वाह भाई वाह समझ गए ना कि पहाड़ा बनाने के लिए संख्याओं को गुणा करना होता है और गुणा की गई संख्याओं को याद करना ही पहाड़े सीखना कहलाता है समझ गए अच्छी तरह समझ गए हमें अब कहानी सुनाइए ना पिताजी कहानी हां भाई जरूर जरूर वो तो मैं भूल ही गया था अब तो सुनो अब मैं कहानी सुनाता हूं एक मुर्गे की एक था मुर्गा बोलने वाला मुर्गा बोलने वाला मुर्गा अरे मुर्गा तो कुकड़ू कू बोलता ही है इसमें हैरानी की क्या बात है हां भाई हैरानी की बात यह है कि वो कुकड़ू कू यानी कुकड़ू कू भी बोलता था और इंसानों की बोली भी बोलता था तो या यूं कहना चाहिए कि वो बोलने वाला मुर्गा कम बल्कि गाने वाला मुर्गा था अरे वाह वो तो बड़ा अजीब मुर्गा था हां उसके गाने की खबर राजा तक भी पहुंची तो राजा ने भी उसे दरबार में बुलवाया वहां भी मुर्गे ने गीत गाया गीत सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ फिर राजा बोला भाई तुम बड़े अजीब मुर्गे हो जो इंसानों की तरह बोलते हो हम बहुत खुश हुए एक बात बताओ क्या तुम दिमाग भी इंसानों की तरह रखते हो अच्छा फिर मुर्गा क्या बोला पिताजी मुर्गा बोला महाराज मैं कैसे बताऊं कि मेरा दिमाग इंसानों जैसा है कि नहीं फिर पिताजी मुर्गे की बात सुनकर राजा बोला हम्म यह बात है तो ठीक है हम तुमसे एक प्रश्न पूछेंगे अगर तुमने उसका सही उत्तर दिया तो हम समझ जाएंगे कि तुम्हारा दिमाग भी इंसानों की तरह तेज है यह कहकर राजा ने अपने मंत्रियों की तरफ इशारा करके कहा देखो मुर्गे यहां हमारे 10 मंत्री हैं इनकी दो-दो आंखें हैं तुम बताओ कि इन 10 मंत्रियों की कुल मिलाकर कितनी आंखें हुईं मुर्गा थोड़ी देर चुप रहकर बोला 20 महाराज बिल्कुल ठीक जवाब दिया मुर्गे ने दो दहाईया 20 हां राजा मुर्गे का उत्तर सुनकर बड़ा खुश हुआ राजा ने मुर्गे से कहा हम बहुत खुश हुए तुम्हारा उत्तर सुनकर तुमने सही जवाब दिया बोलो तुम्हें क्या इनाम दिया जाए मुर्गा बोला महाराज Aigar aap m'e ka <laughs> uh, uh, se xux hain Tò m'è liè Pڑھne ka inntazam Kukruko M'è n'e Jò uttar d'ia Vò to d'o'ka pahara thà Jò m'è n'e bچo'n Ko gàté hoi s'una D'o' d'ai abis M'agre y'e bis K'yong? Or k'yse? Y'e to m'ujhe Pڑھahi kerne se p'ta lgsakta N'a ma'aràj अच्छा पिता जी फिर जा ने क्या किया जा भा हो को मिर्गे की बात सुनकर बोला तुम घीक कहते हो सही ग्यान कि डूह पंको मिल सकता है हम आज से ले वित हो таких का इंतर्जाम करेंगे और बच्चो रा जा जाकून कैमे कि मुर्गे क्पंको क दोकूंक पंको तो तो बच्चों सोनू और मुनिया के साथ-साथ तुम्हें भी कहानी अच्छी लगी कि नहीं और हां तुमने यह भी जाना कि संख्याओं को गुणा करके पहाड़ा बनाया जा सकता है यह बनता कैसे है यह हम तुम्हें कार्यक्रम के शुरू में बता चुके हैं भाई जैसे अभी तुमने कहानी में सुना कि मुर्गा यह नहीं जानता था कि 2 10 20 कैसे होते हैं इसका उत्तर तुम तो जानते हो ना भाई 2 को 10 बार जोड़ने पर 20 ही तो आता है इसलिए 2 10 20 अब तुम भी पहाड़ा बनाओ और उसे गाओ जैसे भैया गा रहे हैं 2 1 2 2 दूनी 4 2 1 2 2 2 दुनी 4 2 3 6 2 4 के 8 2 3 6 2 4 के 8 2 1 2 2 2 दुनी 4 2 3 6 2 4 के 8 2 5 10 Dwo چhik Llно, Kaun Feltrunt Kutn andा this evening of Cease, Cala 223 e Jobjm Marsopedi 255 e Jobjm Williams Industry UK, Kaun Feltrunt Kutn andा this evening of Cease and Crane 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20 गोदा है बीस गोदा है बी अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ सीखें पहाड़े विषय संयोजन डॉ अनु राजपूत विषय मार्गदर्शन डॉ हरमेश लाल कलाकार हाशबाला अनन्या नाथ संगीत राकेश पंडित गान स्वर होरो ध्वनिंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल आलेख निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर